के संबंध में स्वामी जी मर्षि पतंजलि की मान्यता को मुख्य स्थान देते हैं ध्यान बहुत तरह से लोग करते हैं बहुत तरह की विधियां प्रचलित हैं संसार में कोई किसी ढंग से ध्यान करता है कोई किसी ढंग से ध्यान करता है कोई खड़े होकर ध्यान करता है कोई नाच के ध्यान करता है कोई कूद के ध्यान करता है तो तरह तरह की ध्यान की विधियों से लोग ध्यान करते हैं लेकिन इन विधियों से वो सात्विकता और वो एकाग्रता और ईश्वर के गुणों के साथ उसका कोई संबंध जुड़ नहीं पाता है और थोड़ी देर के लिए उछल कूद लेते हैं कूद फांद कर लेते हैं नाच लेते हैं और सोचते हैं कि काम पूरा हो गया तो इसमें काम पूरा नहीं होता है बल्कि कार्य अपूर्ण ही रहता है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ध्यान उस प्रक्रिया या विधि का नाम है कि जब हम किसी एक वस्तु तत्व पर चाहे वो ईश्वर हमारा विषय बनता हो या कोई प्राकृतिक विषय का चुनाव करके हमने उस विषय पर अपने मन को एकाग्र किया हो उस निर्दिष्ट विषय को छोड़ करके अन्य कोई भी विचार मन में ना आने पाए उसी विषय से संबंधित ही उसके गुण उसके कर्म और उसके स्वभावों पर उसके भिन्न भिन्न कर्मों पर उसके भिन्न भिन्न गुणों पर उसकी भिन्न भिन्न जो भिन्न भिन्न -भिन प्रकार की जो तरह तरह की जो अवस्थाएं हैं उन पर जब हमारा ध्यान लगा रहता है जब हम उसी विषय पर ही अपने संपूर्ण ध्यान को लगा देते हैं अपने संपूर्ण आत्मा को अपने मन को हम केवल उसी विषय में ही अपने चित्त को स्थिर रखते हैं उसका नाम ध्यान है तो उसी को पतंजलि ने एक सूत्र के माध्यम से अपनी बात कही कि तत्र प्रत्ययक तानता तत्र पुत्र उस धारणा वाले स्थान पर जहा हमने धारणा से अपने मन को स्थिर किया हुआ है और मन को स्थिर करने के बहुत सारे स्थान महर्षि ने पतंजलि ने वहां पर गिनाए हुए हैं कहीं भी कोई भी साधक अपनी रुचि के अनुसार कहीं भी अपने मन को ठहरा सकता है क्योंकि जब तक मन नहीं ठहरेगा जब तक मन की वृत्तियों का जो एक प्रकार से जो शोर है जो कोलाहल है जब तक मन की वृत्तियों का कोलाहल शांत नहीं होगा तब तक ध्यान में भी मन स्थिर नहीं हो सकता है और कोलाहल तभी शांत हो सकता है जब हम उस कोलाहल से हट करके किसी एक विषय पर अपने मन को स्थिर कर लें, किसी एक स्थान पर अपने मन को टिका लें, उसके बाद फिर वही धारणा का जो सूक्ष्म रूप है वही ध्यान का रूप ले लेती है तो ध्यान कहते हैं कि ध्यान उसको कहते हैं कि जब हम अपने मन को किसी भी सांसारिक विषय में स्थिर ना करें हम ध्यान नहीं कर पाते हम सांसारिक विषय को अपने मन में स्थिर करते रहते हैं। एक विषय आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया फिर पहला आया तो इस तरह से हम सांसारिक विषयों के बारे में यानी यूं कहें कि हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्मृति खाए हुए पदार्थ भोगे हुए पदार्थ कई तरह की घटनाएं कई तरह की स्मृतियां इन सब का कोलाहल हमारे अंदर चलता रहता है तो ध्यान कैसे होगा ध्यान का मतलब यह है कि जब ये कोलाहल जब ये इस तरह की जो अराजकता है इस तरह की जो वृत्तियों का एक बहुत भयंकर रूप है जब ये अपना विकराल रूप उस समय के लिए छोड़ देता है यानी हम उस समय इन वृत्तियों से अप्रभावित रहते हैं तो कहते हैं तत्र प्रत्येक तांता ध्यान और उसमें ज्ञान की एक तांता बनी रहे इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं जैसे किसी के सिर पर तेल का कटोरा रख दिया जाए या घड़ा रख दिया जाए कोई भी उदाहरण ले सकते हैं और उससे कहा जाए कि अगर एक बूंद भी तेल नीचे गिरा तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी और पीछे पीछे दो तीन तलवार वाले चलते रहे नंगी हाथ बिल्कुल नंगी तलवार हाथ में और वो देखते रहे कि कब बूंद गिरे और कब मैं इसका सिर साफ करूं। तो अब वो व्यक्ति जिसके सिर पर तेल का कटोरा है दोनों हाथ उस पकड़े हुए हैं। अब उसका और मान लीजिए आसपास बहुत सारे विषय हैं, कहीं कोई चित्र चल रहा है कहीं कोई खेल हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है तरह तरह के आकर्षक विषय है तो क्या उस तेल से भरे हुए कटोरे वाले व्यक्ति का मन आसपास की ओर दौड़ेगा क्यों तो क्योंकि उसे पता है कि इधर उधर हुआ और सिर गया सिर सुरक्षित नहीं रह सकता तो ये तो एक उदाहरण मात्र है यानी इस इस दृष्टांत से उसको समझाने के लिए है कि जब हमारे अंदर ज्ञान का एक प्रभाव चलता रहता है मन के अंदर तब उसको तत् तांता ध्यान तब उसको हम ध्यान कहते हैं जैसे एक जैसे मान लीजिए छोटी सी सी है और बड़ी सी सी में तेल है बड़ी बोतल में तेल आ रहा है हमको छोटी सी सी में डालना है कूपी भी नहीं है और किसी ने कहा कि आपको तेल इस विधि से डालना है कि एक भी बूंद बाहर नहीं गिरे तो उस समय आपका सारा ध्यान उसी पर रहेगा कि एक भी बूंद बाहर नहीं जा आप बहुत ध्यान से उस तेल को डालेंगे जैसे हम आमतौर पर इस तरह के कार्य सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं। जैसे दूध डाल रहे तो कुछ अंदर गया और कुछ बाहर भी घर गया ऐसा होता दूध डालने वाले करते हैं सब्जी डाली सब्जी कुछ बाहर रह गई कुछ अंदर गई दाल डाली तो दाल दो चार पांच बूंदें नीचे भी गिर गई फिर कटोरी में भी गई तो ये ध्यान की स्थिति नहीं है और ये कोई माने की ध्यान केवल समाधि में ही होगा या ध्यान के लिए हमें केवल वही अवस्था चाहिए जैसे कि एक अवस्था मानी जाती है ध्यान तो हर समय चाहिए हमें हर समय हमें ध्यान चाहिए किसी ने कोई काम बताया वो भाई जरा ध्यान से करना बोलते ना जरा ध्यान से करना यानी ध्यान की हमें जरूरत भाई खाना तो लेकिन ध्यान से खाना आप बीमार रहते हैं थोड़ा ध्यान से खाना मतलब जितना आपको खाना है उतना ही खाना है अधिक नहीं खाना खा तो हर समय हमें अपने जीवन में ध्यान की आवश्यकता अनुभव होती है तो स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान वही है कि जिसमें हम ईश्वर के गुणों का अगर असंप्रजात ले तो फिर ईश्वर के गुणों का आत्मा के गुणों का और संप्रजात लेते हैं तो आत्मा और प्रकृति के विषय का जब हम साक्षात करते हैं उसके गुणों की खोज करते हैं उसका नाम ध्यान है अब जैसे सुबह अपने आचार्य सोमदेव जी बता रहे थे कि मूर्ति में लोग कहते हैं जी हम ध्यान करते हैं ध्यान तो वहां भी हो सकता है लेकिन वो एक एकता वाला ध्यान हानी होगा क्योंकि जैसे कभी उसकी नाक देखेंगे कभी ये देखेंगे कभी सिर देखेंगे कभी कान देखेंगे जो हमें अच्छा लगेगा उस शरीर का हम उस उसको देख लेंगे तो वो ध्यान कहा हुआ वो तो मन उस में इधर सुधर इधर सुधर दौड़ लगा रहा है और ध्यान की बहुत सरल विधि महिला दयान जी ने बता रखी है जैसे हमें किसी ने अपने अपशब्दों से दुखी कर दिया हम दुखी बैठे हैं कमरे में अकेले किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती हम कमरे में अकेले बैठे हैं और अगर कोई दरवाजा खटखटाता है तो ऐसा लगता है जैसे शत्रु आ गया ऐसा लगता है ना कई बार आप लोगों को भी लगता होगा कि कई बार किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती बोलने की इच्छा नहीं होती कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं होती और थोड़े हम दुखी से रहते हैं खिन्न से रहते हैं तमोगुण की रजोगुण की अवस्था उसको माना जा सकता है तो अब अब वहां तो पर हम देखिये अब हम दुख में ध्यान कर रहे हैं अब हम उस समय दुख का ध्यान कर रहे हैं क्योंकि दुख का ध्यान कर रहे हैं तो हम दुखी हैं पर उस दुख को देखा कैसे जा सकता है लक्षणों से देखा जा सकता है हमारे मुख पर या हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो भाव बढ़ रहे हैं उनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मैं दुखी हूं या सुखी हूं मैं प्रसन्न चित्त हूं मैं शांत चित्त हूं या मैं अशांत हूं तो जब हम किसी को दुख में दुखी देख करके और हम दुख के अस्तित्व को मान लेते हैं तो ऐसे ही जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ईश्वर का ध्यान कैसे होता है उसके गुणों का ध्यान होता है तो जैसे सुख और दुख इंद्रियों का विषय नहीं है इनको हम देखना चाहे भी तो नहीं देख सकते क्योंकि इंद्रियां केवल भौतिक पदार्थों को दिखाती है तो ऐसे ही आत्मा है सुख है दुख है भूख, है भूख है प्यास है इनको देखा नहीं जा सकता आनंद है एक व्यक्ति बहुत आनंदित है आपने कई ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि वो सदैव हंसते ही रहते हैं उनकी आंतरिक खिलावट मुस्कुराहट कभी खत्म ही नहीं होती उनसे पूछो भाई तुम्हें क्या मिल रहा है बोले कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि जो मिलने पर प्रसन्न होते हैं वो ना मिलने पर स्वाभाविक है दुखी भी होंगे जो निमित्तों पर अप, अपनी प्रसन्नता की नींव रखता है अपनी प्रसन्नता के महल खड़े करता है कल को वो नींव हट जाएगी कल जिन जिन परिस्थितियों को वो सुख का आधार मानता है वो परिस्थितियां बदल जाएंगी तो बाहर के निमित्त बदलते रहते उन पर हम अपने सुख को स्थिर कैसे रख सकते लेकिन जो इस पर, परिवर्तन को जानते हैं कि बाहर के निमित्तों पर सुख को ढूंढाई नहीं जा सकता बाहर के व्यक्ति कभी सुख नहीं दे सकते हमें कभी किसी ने पूरा सुख दिया हम इतने सारे बैठे अभी थोड़ा सुख दे दिया अब फिर इतना सारा दुख दे देते हैं विद्यार्थियों भी ऐसे हो जाता है थोड़ी देर सुख से बोले फिर पता लगा थोड़ी देर बाद ही घमासान शुरू हो गई तो बाहर के व्यक्ति से वस्तु से ना तो संतोष मिलता है ना आनंद मिलता है नीति मिलता है वो सुख मिलता है आंतरिक सुख जिसे हम कहते जिसे हम कहते आध्यात्मिक सुख मानसिक सुख और वो व्यक्ति के अध्यात्म में या व्यक्ति को अपने बारे में विचार करने से व्यक्ति को ईश्वर के साथ जुड़ने पर ही मिलता है तो ध्यान जो है जैसे हम शब्द शब्द बोल रहे हैं तो आप लोग शब्द सुन रहे हैं मैं आपका शब्द सुनता हूं तो उस समय हमारा ध्यान होता है नहीं होता है और जो ध्यान नहीं देता है वो पड़ोसी पूछता है कोई मैंने ऐसी बात कही कि आप सब लोगों को हंसी आ गई पर किसी विद्यार्थी का ध्यान नहीं होगा क्या कहा था क्या कहा था क्या कहा था, <laughs> क्या कहा था तो तू सुन क्यों नहीं उस समय तो इसका मतलब उस विद्यार्थी का ध्यान वहां पे नहीं था तो जब हम इन पर ध्यान कर लेते हैं खाने पे हम खूब ध्यान करते हैं जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था जब अगर कोई अनुकूल वस्तु है तो ऐसे तल्लीन होकर खाएंगे कि आसपास का पता नहीं लगा कि दूसरा ही भूखा बैठा है कि नहीं बैठा दूसरे की थाली में कुछ गया कि नहीं गया है कि तू तो ही अपना भर रहा है कहाँ रहता ध्यान तो जब हम भोजन में तल्लीन हो जाते हैं जब हम शब्द सुनने में तल्लीन हो जाते हैं जब हम दुख में दुखी हो जाते हैं सुख में सुखी हो जाते हैं तो भगवान के ध्यान में तल्लीन क्यों नहीं होते इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके बारे में उनके गुणों के, के बारे में हमा, हमारा हमारा जो व्यवहार है वो बहुत कम होता है तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो ध्यान है ये आत्मा मन और इंद्रियों को किसी वस्तु में लगाकर उस वस्तु पर मनन करने का नाम ध्यान है तो आत्मा को मन को इंद्रियों पर किसी विषय पर लगाने का नाम ध्यान है आप में से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं आवाज आ रही भी कुछ कहना हो तो थोड़ा सा खड़े होकर कह दे तो आप उसे भी बात नहीं करो अगर कोई कहना हो किसी कुछ तो खड़े होके कह सकते हैं मैं सुन लूंगा जी क्या कहें क्या? तो क्या बोला था अगर सुभाष चंद्र बोस का आज कुछ है ही नहीं तो बोलना क्या है था। कुछ नहीं है हाँ तो पुण्य तिथि भी मुझे पक्की पता नहीं लगी हाँ तो वो मुझे वो मुझे पहले बताते अब तो क्या होता है अब तो समय निकल गया है अब तो समय निकले पहले आप बताते पहले तो बताया नहीं तो कहते हैं कि ये उस वस्तु पर मनन करने का नाम ध्यान है ईश्वर में लय होने का नाम समाधि है ईश्वर में लय कैसे होंगे तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप सुन समाधि तदेवार्थ वो ध्यान ही जब अर्थ के विषय में, लग के में सोचने लग जाता है यानी ध्यय के विषय में जब साधक सोचने लग जाता है तदैवार्थ वो ध्यान ही अर्थ मात्र निर्भाषम अपने स्वरूप को जब प्रकट कर कर देता है यानी साधक जब ईश्वर के स्वरूप को या अपने स्वरूप को जो प्रकट करता है और वही फिर समाधि बन जाती स्वरूप शून्य में वो अपने आप को भी भूल जैसा जाता है जैसे हम व्यवहार में भी कई बार जब हम किसी मित्र से बात करते हैं तो हमें भोजन का ही ध्यान नहीं रहता है घंटी बजती लेकिन घंटी सुनाई नहीं देती फिर किसी ने कहा कि घंटी तो बज गई बोले आज सुनाई नहीं दी बोले हम तो बातों में इतने उलझ गए थे कि हमें घंटी सुनाई नहीं दी तो जैसे मित्र मित्र की बातों में हमारा ध्यान लग जाता है हमारी समाधि लग जाती है हम अपने को भूल जैसे जाते हैं तो वही अवस्था बिल्कुल उस समाधि की अवस्था है जिसमें केवल ध्येय मात्र रहता केवल एक विषय रहता है और सारे विषय जो है वो उस समय त्रोहित हो जाते हैं आगे कहते हैं जब धारणा ध्यान और समाधि तीनों एकत्र हो जावे तो उसे संयम कहते हैं और जब हम जिस स्थान पर हम धारणा बनाते हैं उसी स्थान पर हम ध्यान करते हैं उसी स्थान पर वही ध्यान ही फिर समाधि बन जाती है तो उसका नाम है संयम में एकत्र संय तीनों का जब इकट्ठा स्वरूप हमें स्पष्ट होने लग जाता है तो उसी का नाम योग दर्शन की भाषा में संयम है यानी ऐसा नहीं हो कि धारणा कहीं लगाए ध्यान कहीं और करें समाधि कहीं और लगाए ऐसा नहीं जहाँ पर धारणा है वहीं पर ध्यान है और वहीं पर समाधि है तब उसका नाम संयम है इसी प्रकार पतंजलि मुनि ने उपासना की युक्ति बतलाई और मुक्ति के अनेक साधनों का यथार्थ वर्णन किया है परमेश्वर में चित्र लगाने की शिक्षा करते हुए कहीं भी ये नहीं बतलाया कि मूर्ति पूजा भी कोई साधन है इसलिए उपासना के वर्णन में कहीं भी मूर्ति पूजा का सहारा नहीं मिलता है स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार महत्व पतंजलि ने उपासना की ये जो युक्ति बतलाई है इसी उपासना पद्धति से इसी चिंतन पद्धति से व्यक्ति अपने आप में सुधार कर सकता है व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन ला सकता है और कोई ऐसा उपाय नहीं है कि व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन ला सके केवल आगमन करके बैठ जाना कुछ नहीं सोचना या लोगों को दिखाने के लिए मंत्र पाठ कर लेना संध्या कर लेना मन नहीं स्थिर हो रहा है तो उन पद्धतियों से इतना है कि कहते ना कि भाई कोई वेद से बिल्कुल हटा हुआ कम से कम रट ले कम से कम रट तो रहा यह भी एक बहुत बड़ा काम है लेकिन यो अर्थज्जा सकलम भद्रम अनुश्नुते जो अर्थ को जानता है वही वास्तव में वेद के ज्ञान से लाभ उठाता है तो हम जब इस स्थिति में होते हैं तो हमें संध्या के मंत्रों का अर्थ आना चाहिए हम फिर एक एक शब्द पे विचार करें गहराई से करें जैसे ओम है तो ये क्या है भू है तो प्राणों का प्राण है कैसे वो प्राणों का प्राण है कैसे है वो क्यों है कैसे पता लगाएं कि वो प्राणों का प्राण है तो इस तरह हम उपासना के अंदर ही वो चिंतन करते हैं तो वही तो उपासना हो जाती है उपासना का मतलब कीर्तन करना नहीं है कीर्तन क्या होता है वो भी गुणों का ही कीर्तन करते हैं जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लोग तो हनुमान चालीसा का वो हनुमान हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं गुणों का ही ध्यान कर रहे हैं रामायण लोग रात भर पढ़ते हैं देवी जागरण करते हैं तो उन सब में क्या होता है वो एक प्रकार से वो उनके उन देवताओं के उन महापुरुषों के गुणों का ही वर्णन किया जाता है तो वो ठीक है अपनी देवी देवताओं को वर्णन करते हैं और उन जैसा बनने का वो प्रयास करते हैं लेकिन जब हम ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं तो हम फिर ईश्वर के गुणों कर स्वभाव से प्रभावित होने लग जाते हैं तो कहते हैं इस प्रकार पतंजलि मुनि ने ये उपासना का ढंग बतलाया है लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया कि मूर्ता मूर्ति पूजा भी कोई साधन है कहीं ये नहीं बताया जैसे लोग कहते हैं वीत विषयम चित्तम की अपने चित्त को किसी वीत महात्मा के विषय में सोचने का व्यवहार करने लग जाइए हमारे सामने या परोक्ष में जो अब नहीं है मन नहीं लग रहा है मन राग द्वेज से दूषित हो रहा है अशांत हो रहा है तो उस समय किसी महात्मा का किसी साधु का किसी संन्यासी का या किसी वेद मंत्र का कोई ऐसा अंश जिसमें बहुत अच्छी बात कही जो हमें बहुत अच्छी लगी उस मंत्र पर चिंतन या उस चित्र का ध्यान उस चित्र के गुणों का ध्यान करने लग जाइए तो थोड़ी देर के लिए चित्र राग द्वेज से रहित हो जाएगा लेकिन वहां पर मूर्ति पूजा का वो नहीं माना जा सकता जैसे हम किसी का चित्र का ध्यान करते हैं तो चित्र का ध्यान किस लिए करते हैं भगवान के स्थान पे हम ध्यान नहीं करते हैं केवल उसके गुणों का ध्यान करने के लिए हम उसकी स्मृति ले आते हैं बस केवल इतना मात्र तो ऐस, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति राग द्वेश से मुक्त होकर उपासना कर सकता है लेकिन उसको मूर्ति पूजा नहीं मानना चाहिए अब ये देखना है कि सांख शास्त्र की प्रवृत्ति कैसे हुई सांख शास्त्र का मूल मुखकर पदार्थों की गिनती करने के वास्ते है <coughs> सांख के कर्ता कपिल देव जी कहते हैं ना वट पदार्थवादी नो वैशेक भैश, आदिपत कहते हैं कि हम छह पदार्थवादी नहीं है वैशेषिक आधिपत वैशेक जो छह पदार्थ मानते हैं वो कहते हैं कि हम छह तो नहीं मानते फिर तुम कितने मानते हो तो कहते हैं हम चौबीस मानते हैं चौबीस मानते हो तो ठीक है तो इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि वैशे में और सांघ में कोई विरोध है विरोध नहीं चाहे कोई छह माने, चाहे कोई सोलह माने, चाहे कोई पच्चीस माने, विरोध किसी में नहीं है सबकी अपनी अपनी व्याख्या करने का एक ढंग है कोई कहता है कि ठीक है हम अपनी सृष्टि की व्याख्या कहा शुरू करेंगे द्रव्य से शुरू करेंगे तो वो द्रव्य से शुरू कर देता है द्रव्य गुण कर्म कोई कहता नहीं द्रव्य से तो शुरू नहीं करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे प्रमाण से शुरू करेंगे तो प्रमाण से प्रमेय का संबंध तो जुड़ता ही प्रेम के बिना प्रमाण की व्याख्या कैसे करोगे अब प्रमेय वो द्रव्य है और इसी तरह से जो छह सोलह और कितने रह गए पच्चीस वाले पच्चीस वाले क्या कहते हैं कि ठीक है एक द्रव्य से शुरू कर रहा है एक प्रमाण से शुरू कर रहा है एक कहता है नहीं हम तो मूल से शुरू करेंगे जहां से प्रकृति का प्रादुर्भाव ईश्वर की व्यवस्था से किया गया है मैं तो वहां से शुरू करूंगा तो वहां पर 70 सत्यमशाम साम्यवस्था प्रकृति वहां से उन्होंने शुरू किया है तो इन दर्शनकारों में इन सूत्रकारों आपस में विरोध का है लेकिन आप कहीं भी जाएंगे दूसरे विद्वानों के पास में आर्य समाज से से जो इतर विद्वान है वो कहेंगे सांग शास्त्र जो है वो नास्तिकों का शास्त्र महर्षि कपिल नास्तिक थे तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है वो थोड़ा सा उनका विचारने का ढंग अलग है इसलिए वो ऐसा मान के चलते है कहते हैं कि मैं वैशेषिक आदि के अनुसार छह पदार्थों को मानने वाला नहीं हूं और फिर बहुत से विवाद के पीछे निश्चय करते हैं कि अवस्तु के अभाव से विवेक होता है अब इस पर यह उत्तर ठहरता है कि इस सांघ शास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ विरोध नहीं तो क्या है वो कहते हैं कि अवस्तु के अभाव से यानी वस्तु नहीं है उससे विवेक उत्पन्न हो जाता है जब वस्तु ही नहीं है तो विवेक उत्पन्न कैसे होगा विवेक उत्पन्न करने के लिए कोई द्रव्य चाहिए आदमी सुख की तलाश में जाता है और फिर दुखी होके आता है वापिस कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि रोगी हंसते हुए रोते हुए आता है और हंसते हुए और पर कई बार उल्टा भी हो जाता है हंसते हुए जाता है और रोते हुए वापिस आता है कई ऐसा ऐसा भी होता है गए थे हसी खुशी मिलने के लिए किसी परिवार में जाके मिलेंगे बात करेंगे खाना खाएंगे और पता लगा की उस मित्र ने ऐसा दुर्व्यवहार किया कि अब बहुत दुखी होकर आ गए व्यवहार तो अच्छा किया लेकिन खाने की नहीं पूछी यहाँ गुरुकुल में भी सूचना दे के नहीं गए कि भोजन रख लेना <laughs> गुरुकुल में सूचना दे के जाते तो यहाँ तो मिल जाता कम से कम ब्रह्मचारी भी अब इतने समझदार कहा है कि गए हैं तो शायद खा लें अब खा लें शायद है या तो गौशाला में जाएगा या फिर पेट में जाएगा तो हम कई बार ऐसा सोचते है कि ठीक अच्छा व्यवहार किया है पर खाने को एक बार में नहीं कहा कि भाई खाना आपका यही है आपका आपका यही सब हमने प्रबंध किया हुआ है एक बार भी नहीं बोलता अब आगे होके कैसे कहेंगे मैं खाना यही खाऊंगा वो कहेगा हमारे सिर पर और बैठ गया है किसी के सिर पर हम थुप जाए किसी के सिर पर हम चढ़ जाए कि हम तो खाना आज यहीं खाएंगे तो उसको भी उसको भी फिर अच्छा नहीं लगता तो ये हम संसार में ये विभिन्न प्रकार के व्यवहार अपने जीवन में देखते हैं तो कहते हैं कि ये जो हम ये जो हम सुख दुख देखते हैं तो इससे ये क्या होता है इससे हमें विवेक पैदा हो जाता है पर विवेक पैदा कब होगा जब कोई चीज होगी अभाव तो कोई प्रमाण ही नहीं है वैश्विक अभाव को प्रमाण मानता है वैसे हैं विध्वंस अभाव प्रध्वंस अभाव लेकिन वो अभाव अभाव तो अभाव ही है बस प्रकाश में अंधेरे का अभाव अभाव है लेकिन अंधकारिक कोई सत्ता नहीं है अंधकार की कोई सत्ता अंधकार को प्रमाण माना है द्रव्य नहीं माना बस ये है कि प्रकाश का अभाव ही तो अंधकार है और प्रकाश का भाव ही अंधकार है तो जब तक कोई चीज नहीं होगी हम अच्छे बुरे का उसमें चिंतन कैसे कर सकते हैं तो कहते हैं कि जी अभाव से सृष्टि हो गई अभाव से कैसे हो गई भाई होने के लिए होने के लिए कुछ तो होना चाहिए अब होने के लिए है कुछ नहीं जब है ही कुछ नहीं तो है है में कैसे बदलेगा है है में कैसे बदलेगा जब है ही नहीं कुछ तो फिर इस दृष्टि से कई लोग विचार करते हैं कि कि ये सृष्टि जो है या ये संसार जो है वो अभाव से उत्पन्न हुआ है और कहते हैं इसमें विवेक हो जाता तो स्वामी जी फिर उत्तर उन्हीं की ओर से देते हैं वैसे ये थोड़ा प्रसंग कुछ अलग से है इस पर और थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कहते हैं कि इस शांक शास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ विरोध नहीं तो क्या है यानी ऐसा लगता है कि सांख शास्त्र उनकी दृष्टि में ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते ईश्वर का अभाव मानते हैं जबकि महर्षि दयानंद जी अकेले एक ऐसे विचारक हुए हैं एक ऐसे अनोखे चिंतक हुए है कि जिन्होंने सांख दर्शन आदि जो छे दर्शन है सबको उन्होंने एक दूसरे का समर्थक बताया है पूरक बताया है ये नहीं कहा कि इन छह शास्त्रों में आपस में कोई विरोध है ये या छह शास्त्र एक दूसरे के शत्रुबद्ध व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं कहा तो इन छह शास्त्रों में आपस में मित्रता जैसी बात करने वाला महर्षि दयानंद दयानंद ही एक ऐसा अनूठा विचारक हुआ है कि जिसने सांख दर्शन जिसने सांख्य दर्शन के आधार पर एक विचित्र हमारे अंदर या हमारे लिए सिद्धांत दिया कि सांक दर्शन नास्तिक दर्शन नहीं है वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है और जहां पर भी ईश्वर का अभाव माना है वहां उसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर को शांक दर्शन उपादान कारण नहीं मानता है उस ईश्वर का अभाव है उपादान कारण के रूप में ईश्वर का अभाव है और ऐसा तो हम भी मानते हैं तो कहते हैं कि जो कोई ये मानता है कि शांक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है वो नकारता रहे अपने व्यक्तिगत रूप से नकारता है तो नकारता रहे लेकिन जब खुले मैदान में जब किसी से बात करने आएगा तब पता लगेगा कि ईश्वर का अस्तित्व तो उसमें है या नहीं है तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई दर्शनों में आपस में विरोध है तो अपना सिद्धांत ये निकला कि जो छह दर्शन है इनमें आपस में किसी में विरोध नहीं है सब एक दूसरे की सहायता करते हैं सब एक दूसरे की उन्नति चाहते हैं और सब एक दूसरे को सहायता दे करके मनुष्य की उन्नति करते हैं अब शांति पाठ दे शांति रंतरिक्षं